श्री श्रीरामकृष्णकमृत श्री श्रीरामकृष्णकमृते श्री उल्लिखिता जान पिचय भगवान्द्र प्रभो श्रीरामकृष्णस सानिध्यम आगत कलिकता एम डी परीक्षा उत्तीर्ण चिकित्सक स विपनी विपत्नी आसी पंचाशीतराष्टादश शतत ख्रीष्टवर्ष से सैप्टेमबर्मास द्वितय अहनी चिकित्तीकृतरामकृष्णन सह तक संी प्रभो चिकित्सावस्था द्रष्टुम हस्ते एकाम, रजत मुद्रा संस्थाप्य तत्सुख परीक्षा क्रीय से स्म हूप्यक निधन समकाल हस्तो वक्रता आपन्न तथा निश्वासो रुद्ध अभूत ऋप्यक स्थान श्री प्रभो ईव दीर्घश्वास पति हस्त स्वाभाक अभूत एक विज्ञान जगतो मनुष्यो वैद्य अतीव विस्म अभूत तथा श्री प्रभु प्रतिशेषेण आकृष्ट अभूत भगी तेली, कामा पुकुर, कामार पुकुर प्रदेशस्य, सुद्र करता साधिका, भगवती दासी, दुष्ट लोकस्य, भगवतीदासी दुष्टलोक सा साधन अभूत, मगाता अभूतट्टोपाध्याय श्री प्रभो गृह भक्तट्टोपाध्याय बराहनगर अधुनातने अतुलनार्जी इख्या लघुसरण्या जन्म पिता रामद तथा माता मई देवी इक्षायीदेवी पिता संतानो भवनाथो यवनस्य प्रारंभत नाविधु जनहितक्यु नियुक्त ठती स्म ब्राह्म गता नरेन्द्रनाथन सह मित्रता शिक्षकतावृत्तिग्रहण तथा सर्वति्यसा प्राज एकुत्तराष्टादतमें ख्रीष्टवर्षे श्री श्री प्रभो सानिध्यलाभ तर जीवन सेमृत्ता नरेन्द्रनाथन सह तरह अंतरंगता प्रेक्ष तौ हरिहरात्म वद एतत श्री प्रभु क्वचित क्वचित क्वचि पुरुष पुरस तथा प्रकृति वद स उभौवथ अकोटिक निर्देश श्री प्रभो देहासा परम बराहनगरे मठ से मुंशी महोदयाना भूतोपतन से मूप्यकमूल्य पीक्रय व्यवस्था विदास्म स सुगायक बहुवारं आसी बहुवारभु गान श्रावती स्म नीतकुसुम आदर्शन चेती तद रचिता ग्रंथद्वय तस्व आह्वन तो वाराणनगर अविनाश दाहोदय दक्षिणेशरम आगम्य तरह चित्रग्राहकयंत्रेण विष्णुम्दी सेम पधिस्थस प्रभो बहुल प्रचारित चिं गृति स्म स्री प्रभु ध्रुव से एक चिं उपहरती स्म यद इदन काले दक्षिणेशर का काली मेरे श्री प्रभो प्रकोष्ठ शोभर्धन कौती वराहनगरमठ प्रतिष्ठा सद्य अर्थसहाय नरम अने उपायन सहुत सहाय श्री प्रभोतिरोधान स ए परीक्षा उत्तीर्ण अन विद्यालय प्रदर्शन वृत्ति स्वीकृत कलिकता बहवा परनामत बराहनगरम सह तक छीनो स्म सड़शीतर अठाद शमें ख्रृष्टवर्षे भाननीपुरहारी डाक्टा रोड स्थले निवास कौती स्म अस्यान कन्या प्रतिभा जन्म अभूत ष्व्युतराशतमें ख्रीष्टवर्षे कालाज्ज आक्रांत संस सन् स रामकृष्णन स्थित पर गृह देहत्यागतवा भास्करनंदस्मी सिद्ध सन्यासी प्रकृतम नाम मतिराम मतिरा मणिलाल मल्लिक श्री श्री प्रभव तुष अवदूरमंडल्स मिथिलापुर ग्रम जन्म व्याणवेदाता शिक्षान सप्ततिवय कालेन गृह्वा काशी अंतिम जीवनमतिवाहयती स्म त्र षीतराष्टादतमें ख्रीष्टवर्षे श्री श्रीमाता तम साक्षात्ते एक निर्विपुरष विषय स्वीयां उच्चमति प्रकटी कौती स्म स्वामीपाद अरव्राजा तस्ात्कार स्वामीअभेदाननंद अभी एकगीरहकार सेसंगम उलिख लिख भूधरचट्टोपाध्याय कलिकाता पटलडांग निवासी प्रभो भक्त प्रख्यात पंडित शश्रधरतर्क चूड़ाणे शिष्य आसी तलिकातावन शशर कतिपय दिनावते स्म तथा तम निमत्तीकृत प्रभु थे रामकृष्णन सह चत्युतर अठादशतमें ख्रीष्टवर्षे भूधर संपर्क अभूत भूधरचट्टोपाध्याय प्रणीते साधुदर्शन नामक पुस्तक चतकोनशतिशतमें ख्रीष्टवर्षे कलिकाता प्रकाशि प्रथम भागे रामकृष्णपरमहंसो निबंध अस्त अतिम जीवन काशिया अतिवाहित अभूत भुवनमोह धात्री प्रभो श्रीरामकृष्ण से सानिध्यम आगता कलिकाता याह काचन धात्री तथा भक्ता सा अंतरा श्री प्रभु साक्षात्कर् दक्षिण जाति स्म भुवनेश्वरीदेव भुवनेश्वरी दत्तनाम नरेन्द्रनाथमाता अतिवधर्मपरायणा दयाशीला परी महिला स्वल्पशिषिता किन्तु असाधारण स्मृतिशक् असूत नंदलाल वसोह अद्वतीया कन्या तथा एका मात्र व्यय काले दत्तेन सह तस्या उद्वाह अभूत अतिवक्षत नैपुण्य संसार से महाम उद्वहति स्म प्रत्यमण महाभारत पाठ कौतीम योग अनेकांशे तस् कंठस्थ आसत एक त्यतिच्य दरिद्रसे बहुकर्तव्यकर्मसु स्थि शांतसमिति भगवदुपाससन आसी तदीय कर्म भर्तु प्रयाणन तैह परिवार अत्यता दुर्दशा प्राप्त किंतु सात संता अत्य धैर्य सह सा परिस्थिति सामस्यम विदधा स्म नरेन्द्रनाथ सुकुमार अतर तस्य तर भुवनेशरीदेव उद्बोधय रायण महाभारत पाठ द्वारा भारत से प्राचीनतम ऐतिह्य गौरव नरेन्द्र चक्षुष पुरात उपस्थापय स्म मनवी जातिधर्म वर्ण निर्विशेषेण प्रीति नरेन्द्र विश्ववासी सब प्रिय कौती स्म तचि तत्शा अुवनेश्वरीदेव सकाशवा तीवने मतु प्रभाव पर काले सशस्त्र स्वीक स्म चुर्दाधिकोन विंशतिशतमें ख्रीष्टवर्षे तस्हत्याग अभूत नरेन्द्रनाथ काशीपुर श्री प्रभो रोग सी सेवाया आसी पुत्र अथ्विना सती माता षड्वर्षीय बालकूपेन्द्रनाथ तन्व तदन्व काशीपुर आगता भुवनेश्वरीकुगाछी स्थित उद्याननेी प्रभो पूतास्थी सधन दिवस उपस्थित आसी तथा भावनी कालेवसोद्यापना सा श्रद्धा निवेदन स्म भूपति कलिकताजवलभपल्ल्या जन्म बलराम मेरे श्री प्रभु प्रथमतः साक्षात्तवा तथा अनतर दक्षिणेशरे गम श्री प्रभु एकदा भावावृष्ट सन यदा तस्पर्श तुति अभूत भाव काले तिष्या बारा सा पति हृदयपुर क्रोड़ा प्रदेश ऋष्भाश्रम से प्रतिष्ठा चक्रु भैरवंदोपाध्याय आदिब्रह्मसम कसन नेता नंदनबागा्राह्मीश प्रभो साक्षात्कार भैरवीब्राह्मणी यशोहरमंडल विदुषी ब्राह्मणी कन्या प्रकृतनाम योगे इं श्री श्री प्रभो त्र साधनाया गुरु एक खृष्टवर्षे एकषड्युतराष्टशतमें ख्रृष्टवर्षे चीश्वर्ष काले सा दक्षिणेशरम आगता श्री श्री प्रभुणा प्रभु साष्टी तंत्र कारितवती तथा श्री प्रभुम अवतार विघोषयती स्म सप्तष्टुतराष्टादतमें खृष्टवर्षे इं श्रीप्रभु सह कामारपुक ग श्री श्रीमाता अगेशयाव सौ कामुकुरत साशीगमनती अतिम जीवन काश्यावय भोलानाथ मुखोपाध्याय दक्षिणेशर कालीट्या कर्णीकर्तनी काल को अभूत अय श्री प्रभौ अत्यम भक्ति बिहर्ती स्म तथा तस्में अंतरा अंतरा महाभारत पटि श्रावती स्म